तो इसमें धर्म का स्वरूप और धर्म का लक्षण कहा गया था धर्म का स्वरूप क्या था यागा व धर्म और लक्षण प्रयोजनवत अर्थो धर्म वेद प्रतिपाद्य नहीं कहेंगे तो प्रयोजनवत अर्थो धर्म भोजन में जाएगा और वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजन भी है किंतु अर्थ नहीं है से नग में जाएगा और वेद प्रतिपाद्य है किंतु प्रयोजन नहीं है प्रयोजन प्रयोजनबद्ध नहीं कहेंगे तो प्रयोजन हो गया सुख, तो उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए प्रयोजनबद्ध कहना पड़ेगा तो आगे कहा गया स्वच्छ याग आदि यजय तो स्वर्ग काम इस वाक्य से पुरुषों को उद्देश्य बना करके पुरुषों के प्रति विधान किया जाता है याग का विधान हुआ तो यह जो यज त तो रहा इसमें धातु रहा यज और प्रत्यय रह गया त तो। त तो में भी दो अंश आया एक लिंग तो अंश और एक आख्यातत्व अंश आख्यात अंश दशलकार सामान्य साधारण और तो अंश तो केवल लिंग मात्र में रहेगा और यह दोनों अंशों के द्वारा आख्यात अंश और लिंगत् अंश ये दोनों अंशों के द्वारा भावना ही कहा जाएगा ये भावना क्या आगे कहेंगे तो आख्यात अंश से अर्थात तो करना लिंग अंश से चाहिए तो इसलिए करना चाहिए धातु अलग रहा तो अगर कह देंगे गंतव्य अग्त तो जो त तो रहा उसमें तो करना चाहिए और गम से आगे गमन यजे तो कह देंगे यज से याग करना चाहिए धातु अलग हो गया आख्यात अलग हो गया और लिंग अलग हो गया तो गमन करना चाहिए तीन अंश अलग अलग आ गया तो यह जो करना और चाहिए ये दोनों ये भावना कहा जाएगा भावना का लक्षण आगे कहते हैं पृष्ठ संख्या पच्चीस भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष पढ़े सा दिधा शाब्दी भावना अर्थी भावना चेती। भावना, भावना चेती भावना नाम भावना किसको कहेंगे कहते हैं कें कते तस्य भवितूर्भवन तस्कूल व्यापार विशेष एक आ गया भवीतु भवित्री एक आ गया भावित्री तो भवित्री और भावित्री ये दोनों अलग हुआ तो भवित्री भावैत्री इसमें प्रयोज्य कौन है भवित्री और प्रयोजक भावैत्री तो एक हो गया भवित्री अर्थात जो प्रयोज्य एक हो गया भावैत्री जो प्रयोजक जैसे रामो ग्रामम ग हरी ही रामम ग्रामम गमयति हो जाएगा तो इसी प्रकार के एक हो गया भवित्री जैसे यहाँ कहा जाएगा पिता पुत्र को कह रहा है गाम आनय तो अभी गाम आनय आनय ने क्रिया करेगा कौन पुत्र।, पुत्र करेगा और पिता अभी ऐसा उसका पिता का व्यापार ऐसा हो रहा है जो कि पुत्र में व्यापार करवा देगा तो पिता हो जाएगा प्रयोजक और पुत्र हो जाएगा प्रयोज्य तो पिता हो जाएगा भावित्री भावयिता पुत्र हो जाएगा भविता काम जो काम करवाएगा वो हो जाएगा भावयिता प्रयोजक और जहाँ काम होगा वो हो जाएगा भविता प्रयोज्य तभी पिता अगर प्रयोजक हो जाएगा पुत्र हो गया प्रयोज्य तभी पुत्र में जो प्रवृत्ति हो रही है ये हो गया भवित्री भवितूर, भवन भवन अर्थात क्रिया उसका होना तो पुत्र का जो क्रिया हुआ तद तो अनुकूल पिता का व्यापार विशेष हो रहा है वो कह रहा है कि गाम आनय ये जो गाम आनय शब्द उच्चारण करता है पिता ये क्यों उच्चारण करता है क्योंकि पिता का अभिप्राय है कि हुत्र गाम गाय लाए तो जो पिता में अभिप्राय रहा बोल करके शब्द प्रयोग किया तो यह जो पिता का अभिप्राय हुआ यही हो गया पिता का व्यापार विशेष अभिप्राय होने से शब्द प्रयोग किया शब्द प्रयोग उसका अभिप्राय का ज्ञापक हुआ अगर शब्द प्रयोग नहीं करेगा तो भी उसका अभिप्राय अंदर में हो सकता है तो किंतु ये पता चलेगा दूसरों को नहीं चलेगा ये जो शब्द प्रयोग कर रहा है ये क्या पिता का अभिप्राय का जनक है क्या ज्ञापक है अभिप्राय तो उसके अंदर में है अगर शब्द प्रयोग कर दिया तो ज्ञापक हुआ तभी तो पिता का जो ये अभिप्राय हुआ इसको एक भावना कहा जाएगा क्यों पिता का ये अभिप्राय पुत्र का प्रयोग प्रयु, प्रयुक्ति का अनुकूल हुआ पुत्र हो गया भवित्री भविता उसका भवन अर्थात वो जो क्रिया करेगा तद तो अनुकूल व्यापार पिता में हुआ अभिप्राय हुआ पिता का अभिप्राय होने से पुत्र में प्रवृत्ति किन्तु अभिप्राय पुत्र को कैसा पता चलेगा कहना शब्द उच्चारण कर दिया तो प्रथम पिता में, में अभिप्राय हुआ ये अभिप्राय हो जाएगा भावना क्योंकि अभिप्राय होने से ही पुत्र में प्रवृति का बात आया शब्द प्रयोग के द्वारा उसको ज्ञापन करवा दिया अनुकूल अर्थात अगर पिता कहेगा कि गाम आनय पुत्र क्या जल आनयन करेगा नहीं करेगा तो पुत्र का प्रवृत्ति जैसे होना है उसी तो का अनुकूल इसका अभिप्राय है वास्तविक पिता का अभिप्राय का अनुकूल ही पुत्र का प्रवृत्ति होगी तो कहते हैं अभी हमको जानना है कि जो पिता का अभिप्राय उसको हम भावना कहेंगे तो वो भावना कैसा है कहेंगे पुत्र में प्रवृत्ति हो रही है इस प्रवृत्ति का अनुकूल ही पिता का अभिप्राय नहीं तो क्यों उसका ऐसे प्रवृति हो रहे है तो कैसा पता चला पिता का अभिप्राय ऐसा है कि कहते शब्द प्रयोग किया होगा यह सुना होगा अर्थात तो कोई व्यक्ति देखा नहीं पिता का ऐसे शब्द प्रयोग करने का किंतु देख रहा है कि पुत्र का प्रवृत्ति तो इसे वो अनुमान कर लेगा कि जैसा अच्छा उसका यह अभिप्राय रहा होगा शब्द प्रयोग किया होगा हस्तचालन में किया होगा कैसे भी अभिप्राय बताया होगा तभी तो पिता का अभिप्राय ही पुत्र का प्रवृत्ति अनुकूल है कि जो पिता का अभिप्राय इसको एक भावना कहा जाएगा पंक्ति भवितुर भवन अनुकूल भावितुर व्यापार विशेष व्यापार विशेष क्यों कह दिया जब गामा आनयन और जल आनयन ये अलग अलग व्यापार है पिता का अभिप्राय गामा आनयन अलग है जल आनयन अलग है इसलिए व्यापार विशेष कह दिया हाँ तो वो भावनायोग शब्द प्रयोग बाद की बात है जो पिता का जो अभिप्राय है उसी को भावना कहा जाएगा और अभिप्राय का ज्ञापक कैसे हो जाएगा ना शब्द प्रयोग कर दिया ये अच्छा अभी भवितुर भवन अनुकूल भविता ये कौन होगा पुत्र उसका भवन क्या है क्रिया। जो क्रिया उसके अनुकूल है भाविता भावयिता पिता पिता का व्यापार उसका जो अभिप्राय अभिप्राय विशेषण साच द्विधा अभी ये जो भावना हो गया दो प्रकार की हो गई कैसा कहते के हैं कि शाब्दी भावना है कि आर्थिक भावना एक हो गया कि पिता का अभिप्राय उसके अनुसार पुत्र में प्रवृत्ति दूसरा पुत्र में अभी प्रवृत्ति हुई पुत्र का प्रवृत्ति से क्या होगा आगे गाय आ जाएगी पिता का अभिप्राय से पुत्र की प्रवृत्ति होगी तो पुत्र हो गया भविता उसका जो क्रिया हुआ भवन उसका अनुकूल पिता का अभिप्राय इसी प्रकार की अभी पिता पुत्र हो जाएगा भाविता अभी पुत्र में कुछ हो रहा है प्रवृत्ति हो रही है पुत्र में ये प्रवृत्ति ये किसका अनुकूल होगा जो गाय जो आना गाय अभी लाना नहीं है गाय लाना तो पुत्रों में हो रहा है तो गाय आना ये जो आना क्रिया ये किस में होगा गाय में होगा तभी तो गाय में जो आना क्रिया हुआ अभी भव्यता कौन हो जाएगी गाय उसका भवन क्या हो रहा है आना आना योन नहीं है जो आगमन तभी तो गाय में ये आगमन रूपों की क्रिया हो रही है इस क्रिया का अनुकूल है पुत्र का क्रिया अभी पुत्र हो जाएगा भाविता और भव्यता कौन हो जाएगा गाय और भव्यता का क्रिया उसका आगमन तो उसका आगमन गाय का आगमन का अनुकूल क्रिया पुत्र में क्या है कहते आनयन गाय में आगमन पुत्र में आनयन तभी तो गाय का दृष्टि से पुत्र हो जाएगा भाविता और पुत्र का जो आनयन क्रिया उसका दृष्टि में पिता का अभिप्राय हो जाएगा भावयिता का व्यापार विशेष गाय का आ, आ, आगमन उस क्रिया के लिए भावयता पुत्र उसका व्यापार हो जाएगा आनयन इसी प्रकार की पुत्र का जो आनयन क्रिया हो गया भवन हो गया पुत्र का आनयन प्रवृत्ति तो तद अनुकूल पिता का अभिप्राय तो यहाँ वही गांव आनय में जो आनय लोट हो गया लोट में अभी दो आ गए भावना तो क्या कहता है पिता कि पिता कहता है कि गाय लाना चाहिए हो गया पिता का अभिप्राय पुत्र में प्रवृत्ति कर दिया पुत्र का अभिप्राय क्या ना गाय आना चाहिए पुत्र का अभिप्राय हो गया जो कि शब्द में रहेगा दूसरा अभिप्राय जो कि क्रिया में रहेगा पिता का जो अभिप्राय वो शब्द में रहा कैसे प्रकट किया शब्द के द्वारा प्रकट किया तो इसलिए पिता का जो अभिप्राय हो गया उसको शाब्दी भावना कहा जाएगा भावना शब्दनिष्ठ आगे कहते हैं विभाग देते हैं और पुत्र का जो अभिप्राय हो गया ये क्रियानिष्ठ अर्थात पुत्र का क्रिया का फल हो गया अर्थ तो जो गाय आना वो आखिरी अर्थ है पुत्र गाय आना तो अर्थ को विषय करता है पुत्र का प्रवृत्ति इसलिए इसको कहा जाएगा अर्थ भावना जो अर्थ के साथ संबद्ध होगा उसको अर्थ भावना कहेंगे और जो शब्द के साथ संबद्ध होगा उसको शब्द भावना कहेंगे तो दो भावना उसी एक आनय जो लोट है उसी एक लोट में दो भावना आ जाएंगे इसी प्रकार लिंग में भी आनयत कह देगा उसमें भी दो आ जाएंगे तो गाय प्रयोज्य वो आएगी ना वो चल करके वो जो क्रिया आगमन क्रिया वो गाय की आगमन क्रिया होगी लाया जा रहा ठीक है तो जो लाया मतलब तो जो लाया जा रहा है जैसे कहते तो ना गमन करुआ रहा है रामो ग्रामम किंतु तो हरि रामम ग्रामम गमयती कहते गमन करवा रहा है इसी प्रकार के लाया जा रहा है तो किंतु तो उसमें भी क्रिया हो रही है यही जो गाय आना जो वो क्रिया हो रहा है वो क्रिया का करता कौन होगा गाय ही है तो, तो इसलिए वहाँ प्रयोज्य हो जाएगा गाय और प्रयोजक हो जाएगा पुत्र गाय की क्रिया अलग है तो गाय हो जाएगा प्रयोज्य उसकी क्रिया उसका क्रिया क्रिया पुत्र का संबंध तो गाय का संबंध हो गया इसलिए पिता कहेगा गाय लाना चाहिए पुत्र कहेगा गाय आना चाहिए ये दोनों हो गया अभिप्राय दोनों में अलग अलग रहा और कोई करता चाहिए जैसे तो तो पिता पुत्र पुत्र को गाय लाना है तो वो करता हो ज़िए। ज़िए वो गया प्रयोज्य करता किस क्रिया के लिए आनयन क्रिया का आनोयन क्रिया के लिए प्रयोज्य करता हो गया पुत्र तो इसी प्रकार की जो आगमन क्रिया हो गया उसके लिए प्रयोज्य कौन होगा गाय प्रयोजक पुत्र, पुत्र में भी कुछ क्रिया हो रही है किंतु वो प्रयोजक निष्ठ क्रिया गाय में जो क्रिया हो रही है प्रयोज्य निष्ठा क्रिया जैसे पिता में भी क्रिया हो रही है शब्द उच्चारण कर रहा है, पुत्र कोई शब्द उच्चारण नहीं कर रहा है तो पिता जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं उसका क्रिया होगी वो प्रयोजक क्रिया हुआ उसको कहा जाएगा भावना प्रयोजक क्रिया को भावना कहा जाएगा प्रयोज्य क्रिया को भवन कहा जाएगा केवल ल्यूट हो गया जब भावना कहा जाएगा भू धातु से पहले ऋणीच करेंगे फिर इणियास यूज वही भाव अर्थ में लिट नहीं करके यूज करेंगे तो जहां हम भावना कहेंगे अर्थात वो प्रयोजक क्रिया जहां भवन कहेंगे प्रयोजक क्रिया खाली ल्यूट हो गया इसलिए दे दिया भावितुर भवन भावितुर भावना भावितुर व्यापार विशेष उसको भावना कहा क्योंकि वह अणिच है प्रयोजक क्रिया हुआ अच्छा। क्यों हो गया? क्यों? कर्ता कर्म कैसे हो गया आनयन क्रिया का कर्ता कौन है कर्ता तो है। और उसका कर्म कौन है गाय आगमन क्रिया का कर्ता कौन है गाय वहां पुत्र करता नहीं है वो तो प्रयोजक हुआ जो आगमन क्रिया का आगमन क्रिया का घर गाय कहा आ रही है घर में आ रही है तो घर हो जाएगा कर्म जा। तो भावना नाम भावना अनुकूल भावितुर व्यापार विशेष ये मीमांसकों का एक बड़ा ये अर्थात तो कितना ना का शब्द है भावना तो ये अर्थात तो अभिप्राय जो प्रयोजकों का अभिप्राय ये भावना है दो प्रकार के हो गया शाब्दी भावना अर्थी भावना लोक में ये साब्दी भावना इसको क्यों आगे कहेंगे अच्छा ठीक है आगे टीका देखिए भावना सामान्यम लक्ष्यती भाव वह होना चाहिए भावना भावाना हो गया ना भावना सामान्यम लक्ष्यती उत्प्यमान उत्पत्तिकूलो भावितुर उत्पादयितुः प्रयोजक व्यापार विशेषो भावना है प्रयोजक है प्रयोज्य उत्पद्यमान जो हो रहा है मतलब जो उत्पन्न होने वाला है पुत्र का जो प्रवृत्ति वो वास्तविक पुत्र का जो प्रवृत्ति वो भवन हो रहा है पुत्र का भवन क्रिया हो रही तो भवितुर उत्पद्य मानस्य उत्पध्य उत्पद्य मानस्य उत्पत्ति पुत्र में प्रवृति उत्पद्य मान होना है तो उत्पद्य मानस्य उत्पत्ति अर्थात पुत्र का प्रवृत्ति जो कि होना चाहिए अभी वो प्रवृति हुआ भवन अर्थात तो उत्पत्ति अच्छा उसका अनुकूल भावयितु भाव यितु अर्थात उत्पादतु उत्पादयिता कौन है प्रयोजक तो प्रयोजक से व्यापार विशेष भावना एक हो गया उत्पद्यमान तो उसका उत्पाद होगा उत्पद्यमान हो गया पुत्र का प्रवृति उसका उत्पाद बनेगा पुत्र का प्रवृति बनेगा तद तो अनुकूल पिता का पिता हो गया प्रयोजक उसका जो व्यापार विशेष अभिप्राय विशेष ये हो गया भावना के में हाँ, जाएगा। खाली अलग अलग हो जाएगा प्रयोज्य जाएंगे प्रयोजक भावना सब देना ये प्रयोजक का व्यापार है इसलिए नीच होगा नीच होने से भू धातु से नीच करने से भाभी आगे यूज यूज का हो गया, ना। कर गया तो हो गया भावन फिर स्त्री प्रकरण में होने से अजा देता हो गया भावना अच्छा। भावना शब्द हमेशा प्रयोजक का व्यापार को कहेगा यथा मानस्य उत्पत्ति अनुकूल देवदत्तस्य व्यापार अभी उत्पद्य मान है वोदन गाय स्थानीय हो गया ओदन गाय का आगमन स्थानीय हो गया ओदन ओदन भात मतलब गाय का आगमन अभी ओदन हो गया गाय का आगमन स्थानीय आगे देखिए वो स्पष्ट हो जाएगा उसका उत्पत्ति का अनुकूल देवदत्त का व्यापार विशेष हाँ। उसका अर्थ मतलब अभी ओदन पाक होगा ओदन बनेगा चावल मतलब भात भात बनने के लिए देवदत्त का व्यापार होगा पाक क्रिया होगा तो वो कहते हैं कि व्यापार विशेष अभी देवदत्त में व्यापार होकर के ओदन पाक हो गया ओदनो पाक ये साक्षात प्रयोजन ही है इसलिए देवदत्त में जो व्यापार हुआ ये आर्थिक भावना होगा क्योंकि देवदत्त व्यापार करने से हमारा कार्य जो है वो हो गया तो ये हो गया आर्थिक भावना और यथाच उत्पद्य माना देवदत्त प्रवृत्तिर उत्पत्ति अनुकूल अभी देवदत्त का प्रवृति होने से पाक हो गया अभी देवदत्त का जो प्रवृति है उत्पद्य मान देवदत्त प्रवृत्ति है अभी देवदत्त में प्रवृति उत्पन्न करवाना है तो देवदत्त में अभी प्रवृत्ति होना है तो देवदत्त देवदत्त प्रवृत्ति होने से क्या हो गया ऊदनोपाक हो गया तो ओदन पाक के लिए देवदत्त में जो प्रवृत्ति हो गई इसको कह जाएंगे आर्थिक भावना अभी देवदत्त का प्रवृत्ति उसके अनुकूल प्रवर्तक हो गया चैत्र से अभिप्राय चैत्र देवदत्त को कहा ओदनम पच तो ये शब्द व्यवहार कर सकता है कुछ अंग दिखा दिया आत्ममुख में भोजन करने का तो अभी चैत्र का जो अभिप्राय हो गया ये शाब्दी भावना होगा आर्थिक भावना होगा शाब्दी भावना हो उत्प्यमान उत्पत्ति अनुकूल आगे उत्पद्य मान देवदत्त प्रवृतियका उत्पत्ति के अनुकूल प्रवर्तक जो चैत्र का अभिप्राय ये हो गया आर्थिक भावना दूसरा दृष्टान्त ये लौकिक दृष्टान्त दे दिया आगे वैदिक दृष्टान्त यथावा यजेत तो स्वर्ग काम इति ये शब्द सुनने से कोई देवदत्त अभी याग करने में लग जाएगा तभी तो देवदत्त का शारीरिक व्यापार होने से निष्पन्न होगा याग यज कह करके याग ही अंतिम में करना चाहता है तो याग हो गया हमारा वो क्रिया धातु धातुअर्थ उसके अनुकूल अभी देवदत्त में व्यापार होगा तभी तो कहते हैं उत्पद्य मानस्य धातुअर्थ से धातुअर्थ अर्थात याग क्रिया अथवा उत्पद्य मानस्य याग करने से आगे स्वर्ग उत्पन्न होगा तो उत्पद्यमान मान या तो धातु धातुअर्थ अर्थात तो याग क्रिया लीजिए अथवा उत्पद्य करके स्वर्ग लीजिए वा, इसलिए वह दे दिया क्योंकि देवदत्त का क्रिया होने से प्रथमे याग सिद्ध होगा आगे स्वर्ग सिद्ध होगा तो उत्पद्यमान मान क्रम से दोनों ही होंगे इसलिए उत्पद्यमानों से कोई भी ले सकते हैं उसका अनुकूल स्वर्ग काम से व्यापार स्वर्ग काम हो गया देवदत्त जो स्वर्ग चाहता है वही याग करेगा ये जो स्वर्ग काम से व्यापार तो स्वर्ग काम में जो याग क्रिया संपादन करने के लिए उसमें व्यापार क्या होगा सब पदार्थ लाएगा ऋतु बुलाएगा जो ऐसे व्यापार हुआ होने से याग संपादन होगा याग ही हमारा अंतिम चीज है तो याग संपादन होने के लिए जो देवदत्त में जो स्वर्ग काम है उसमें जो प्रवृति होगी तो यह प्रवृत्ति आर्थिक भावना शाब्दी भावना होगा आर्थिक भावना हो जाएगा क्योंकि उससे आगे याग संपादन हो गया अंतिम कार्य वही हो गया या स्वर्ग तो काम इत उत्पद्य मान से धातुअर्थ स्वर्ग से वा उत्पत्ति अनुकूल स्वर्ग काम व्यापार ये हो गया आर्थिक भावना और उत्पद्य स्वर्ग काम प्रवृते है स्वर्ग काम हो गया देवदत्त उसमें अभी प्रवृति हुई तब तो वो प्रवृत्ति के अनुकूल लिंगो व्यापार विशेष अभी शब्द है यजेत तो, ये वैदिक शब्द है यहाँ कोई पिता नहीं कर रहा है तो अभी ये लिंग में व्यापार विशेष है पहले पिता में अभिप्राय विशेष था अभी लिंग में ही अभिप्राय है तो यजे तो कह दिया यजेत तो कहने से अभी देवदत्त स्वर्ग काम होने से वो याग संपादन करने में लग गया तो लिंग हो गया प्रयोजक देवदत्त हो गया प्रयुज्य फिर देवदत्त हो गया प्रयोजक वो याग हो जाएगा प्रयुज्यगर जो हाँ जो था जो याग क्रिया वो की क्रिया है तो जैसे वहां गाय का आने और आगमन क्रिया था तो अभी जो देवदत्त में याग संपादन क्रिया रहा वो शाब्दी भावना आर्थिक भावना आर्थिक भावना और लिंग में जो अभिप्राय रहा शाब्दी भावना तो स्वर्ग काम का प्रवृत्ति प्रवृत्ति का उत्पत्ति का अनुकूल सबस है अनुकूल जो लिंग का व्यापार विशेष लिंग क्या कर दिया प्रेरणा दे दिया जैसे पिता प्रेरणा दे दिया इसी प्रकार यहाँ लिंग प्रेरणा दे दिया वही प्रेरणा को भावना कह देंगे तो पिता अपना अभिप्राय के अनुसार प्रेरणा देता है तो प्रेरणा शब्दों से दिया अंग से दिया कैसे भी दिया तो यहाँ लिंग में, आर्थी, आर्थी भावना है धातु में ना ना न आर्थिक भावना धातु में नहीं आर्थिक भावना स्वर्ग कामों का जो प्रवृत्ति स्वर्ग कामों में पहले कृति होती है ना ऐसा करू ऐसा करू ये करू वो करूँ सामान लाएगा सामान लाने के बाद जो क्रिया होगी याग क्रिया होगा वो याग क्रिया हो जाएगा धातुअर्थ याग क्रिया कितना है इदम अग्न ये न मम इतना ही तो याग है किंतु ये सामान जुगाड़ करना ऋतु का कर लाना हवन कुंड करना ये वेदी बनाना ये सब कहा जाएगा कि स्वर्ग कामों का प्रवृत्ति तो ये प्रवृत्ति होने से याग संपादन हो जाएगा तो याग धातुअर्थ स्वर्ग कामों की प्रवृत्ति संपादन करना और लिंग प्रेरणा देना तीन चीजें आगे तो लिंग हो जाएगा शाब्दी भावना वो क्या करवा देगा कहते हैं कि प्रवृत्ति करवा दिया प्रवृत्ति जो हो गया ये हो गया आर्थिक भावना प्रवृत्ति होने से क्या हो गया आपका गया? अर्थ सिद्ध हो गया अर्थ आर्थिक भावना शब्दी भावना ये तीन अंश हो जाएंगे याग अर्थ हो गया एक अर्थ संबंधी भावना आर्थिक भावना जो पुरुष की प्रवृत्ति और ये प्रवृति का प्रेरणा देने वाला शब्द में रहेगा इसलिए उसको शब्द भावना कह दिया स्वर्ग काम का जो प्रवृत्ति है लिंग का क्या व्यापार है प्रेरणा देना तथा था अन्य उत्पाद अनुकूल भावुक से व्यापार विशेष अन्य उत्पाद अनुकूल भावुक का व्यापार विशेष मान लीजिए भावुक हो गया स्वर्ग काम उसका व्यापार विशेष क्या है वो जो क्रिया संपादन करेगा सर वो क्या करेगा अन्य का उत्पादक का अनुकूल स्वर्ग कामों का जो प्रवृत्ति हुई वो किसे अन्य का उत्पादन करेगा या, या का। तो अन्य उत्पाद अनुकूल भावुकश्य भावुक कौन हो गया स्वर्ग काम तो उसका जो व्यापार विशेष भावुक मतलब जो, जो प्रयोजक तो अर्थात जो करवाने वाला याग करवाने वाला क्या बोले याग करवाने वाला था जो स्वर्ग काम लिंग नहीं याग करवाने वाला अर्थात याग वास्तविक यहाँ करने वाला क्योंकि याग एक जड़ पदार्थ हो गया ना गाय जैसे वहां चेतन था याग किंतु जड़ हो जाने से वो कहते थे याग करने वाला किंतु गाय को कहते गाय को लाने वाला गाय आने वाला नहीं कहते जड़ हो जाने से कहते करने वाला वास्तविक ये क्या करता है जो स्वर्ग काम याग करने वाला हम कहते हैं अर्थात याग जो चीज है उसको ये कराता है ना कराता है अर्थात याग होता है याग अगर होता है ये कराता है कहा जाएगा हम याग के जड़ पदार्थ मान करके कह देते हैं करता है ये वास्तविक देखने से कोई, तो कोई करता है। जो स्वर्ग काम करता है, वो याग करता, है। करता है मतलब ये जो याग का करता हुआ ये याग प्रयोज्य ये प्रयोजक करता प्रयोजक हो गया गया जैसे गाय का आगमन प्रयुज गाय प्रयोज्य हो जाने से पुत्र प्रयोजक हो गया इसी प्रकार की है अच्छा तो तो हो है। तो वो प्रयोज्य हुआ ये अर्थात जो ये करेगा मंत्र इत्यादि करेगा वही हो जाएगा प्रयोजक मंत्र हो मंत्र? ना ऐसा नहीं लेना नहीं ऐसा अगर खोजेंगे तो करोगे फिर जल प्रयोजक हो जाएगा जल पुत्र लाए ऐसा तो बाकी बहुत हो जाएंगे यजे तमे जो लिंग है वो प्रयोजक हुआ प्रयोज कौन हुआ स्वर्ग कामों की जो प्रवृत्ति स्वर्ग कामों का प्रवृत्ति प्रयोजक हुआ अभी प्रयोजक कौन हो गया? या याद तो अलग अलग स्थिति में यह हमारा बुद्धि क्या हो जाता ना ये तो करता है स्वर्ग कामों वो प्रयोजक कैसा हुआ कहेंगे करता यहाँ उस दृष्टि से नहीं एक हो रहा है एक वो हो, मतलब होने में जो मतलब उसका क्या कहें मतलब होना करवा रहा है याग हो रहा है तो ये जो हो रहा है उसको कौन होना करवा रहा है कहते हैं जो स्वर्ग काम कैसे अर्थात स्वर्ग काम का क्रिया से याग क्रिया हो रही है तो इसलिए स्वर्ग कामों को प्रयोग को कहते स्वर्ग कामों का भी कुछ क्रिया हो रहे हैं याग रूप का क्रिया हो रहे हो, हो जाएगा ठीक हाँ। तो है पिता जो पिता स्थानीय लिंगना हो भावना हो जाए आर्थिक भावना शब्द हो भावना, भावना होता तो तो है पिता, पिता, पिता का जो प्रेरणा अभिप्राय वास्तविक हाँ, वो प्रेरणा को लिया जाएगा प्रेरणा शब्द के द्वारा पता चलता है अथवा अंग के द्वारा पता चलेगा वही जो प्रेरणा हुआ ये प्रेरणा क्यों दिया कहते हैं उसका अभिप्राय है तभी तो, तो प्रेरणा दिया इसलिए प्रेरणा का कारण हो जाएगा उसका अभिप्राय वास्तविक प्रेरणा को भावना कहा जाएगा प्रेरणा अभिप्राय होने से प्रेरणा देगा इसलिए वो दोनों को सम्मान करके कहीं भावना शब्द से अभिप्राय कह देते हैं कहीं प्रेरणा कह देते हैं किन्तु वास्तविक विचार करेंगे तो प्रेरणा ही भावना है क्योंकि वही प्रवृत्ति करवाया तो इसलिए प्रेरणा को भावना कहते हैं प्रेरणा प्रेरणा है ये भी का पुत्र का जो क्रिया स्वर्ग कामों का जो क्रिया है, नहीं। नहीं। है यही प्रेरणा दिया याग रूपों को क्रिया को तो इसलिए वो भी प्रेरणा है, है। ना तो प्रयोजक मतलब वहा पिता जैसे प्रयोजक था यहाँ अपौरुष हुआ लिंगे हो गया मतलब शब्द हो गया तो ना तो का प्रेरणा शब्द प्रयोग नहीं किया हाथ में दिखा दिया तो वहा शब्द कहाँ है तो किंतु पुरुष प्रेरणा दिया पिता प्रेरणा दिया शब्द उच्चारण नहीं है किंतु वेद कैसे प्रेरणा देगा शब्द से ही देगा इसलिए इसको शाब्दी भावना कह दिया गया क्योंकि वेद में शाब्दी भावना ही हो पाएगा वहां कोई बाकी उसका वेद का कोई अन्य क्रिया नहीं हो पाएगा इसलिए लोक में भी जब पिता अगर कुछ अंगोभंगी के द्वारा दिखा देता है पुत्र को तो भी उसको शाब्दी भावना कह देते है क्योंकि वेद में शाब्दी भावना ही हो पाएगा लिंग अंश में लिंग लोट तब्य इस सब में शावधिक भावना रहे आगे और थोड़ा विचार इसमें। है दिखाएंगे इसको क्या चीज से अंग भंग से जानते उसका प्रेरणा को भावना कहेंगे प्रेरणा किसके द्वारा देता है वो अलग बात अंग भंग से प्रेरणा देते हैं। दे सकते हैं। ये है है है शादी शादी को से नहीं कर रहा है, से कर रहा रहा वो इसलिए क्या शास्त्र का विचार है इसलिए शास्त्र वैद है वेद में ये केवल शब्द निष्ठ ही होगा इसलिए शाब्दी भावना कह दिया गया के? जैसे कहते ना कोई भी आजकल गद्दा खरीदा कहते करलन हमने ले आया तो कोई भी जो सामान रखने वाला अलमारी ले आए कहते हम तो गोदरेज गोदरेज खरीद लिया एक भाई सभी गोदरेज है थोड़ी तो जैसे ऐसे ही हो गया क्योंकि वेद मुख्य है वेद में शब्द निष्ठ है इसलिए शाब्दी भावना कहा गया लोक में भी समान कार्यों को शाब्दी भावना कह दिया यद्यपि वो शाब्द नहीं है तो कह दिया गया तथा उत्पादन अनुकूल भावुकशिय व्यापार विशेष उत्पादन होगा जो भाव्य में उसका भावना अर्थात उत्पादन तद तो अनुकूल भावना का का व्यापार विशेष भावुक प्रयोजक उसका व्यापार विशेष और वो धातु धातुअर्थ से अन्य धातु अर्थों नहीं है धातु धातुअर्थ तो याग गाय का आगमन उससे ही अन्य है धातु धातुअर्थ से अन्य सर्व धातुअर्थ संबद्ध आकारण भाषमान ये जो पुत्र की प्रवृत्ति हो रही है वो भी आर्थिक भावना है वो भी भावना है तो वो जो भावना है वो कहते हैं कि वो धातु अर्थ नहीं है धातु अर्थ हो गया जो गाय का आगमन अथवा जो यागा, ये वो नहीं है उससे भिन्न है ये तो प्रेरणा देने वाला प्रेरणा जो प्रेरणा देने वाला नहीं प्रेरणा वही भावना है किन्तु ये भावना ये कैसा पता चलता है कहते हैं कोई धातु अर्थ हो तभी भावना पता चलेगा पुत्र का अगर प्रवृत्ति नहीं होगी गाय आग, आगमन के अनुकूलन अभी पुत्र में भावना है ये कैसे पता चलेगा पिता अगर शब्द उच्चारण अथवा अंग नहीं करेगा पु, पिता में वो भावना है कैसा पता चलेगा क्योंकि धातु धातुअर्थ संबद्ध होकर प्रकट होगा इसलिए कहते हैं कि धातु अर्थ संबद्धा कारण भाषमान कोई धातु अर्थ के साथ संबंध नहीं होगा तो यह पता नहीं चलेगा प्रेरणा उसका अंदर में रहेगा किंतु पता नहीं चलेगा उसका भाषमान कब होगा कहते धातुअ के साथ संबद्ध होगा अच्छा भावना सामान्यम इति सिद्धम भावना भी हो जाएगा शाब्दी भावना भी हो जाएगा दोनों प्रकार तथा उत्तम अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्य रूपिणी अन्य का उत्पाद का अनुकूल रूप भावना ये साध्य रूपिणी साध्य साध्य अर्थात ये जो पुत्र का जो भावना है वो साध्य है पिता ने करवाएगा कराएगा तो जो आर्थिक भावना है वो साध्य भावना का साध्य है पिता प्रेरणा देगा प्रेरणा देके क्या करेगा पुत्र का प्रवृत्ति कर देगी ये जो पुत्र का प्रवृत्ति है यही आर्थिक भावना है तो कहते हैं कि ये साध्य रूपिणी इस प्रकार की और जो शाब्दी भावना होगा वो तो साध्य नहीं है वो तो पहले से ही है तो कहते हैं हा वो साध्य नहीं है किंतु वो साध्य को बनाएगा एक स्वयं साध्य है जो पुत्र की प्रवृत्ति है वो स्वयं साध्य है और वो भी और एक साध्य को बना रहा है गा गा गा, गा, गा। और जो पिता का जो प्रेरणा है जो लिंग में जो है वो स्वयं साध्य नहीं है किन्तु वो साध्य को बनाएगा तो इसलिए उसको कहा जाएगा कि साध्य संबंध ही होकर अन्य उत्पादन उत्पादन अन्य उत्पाद अच्छा अच्छा अन्य उत्पाद हुआ है अन्य का उत्पादन नहीं अन्य का उत्पाद उत्पाद हो गया तो अन्य उत्पाद अनुकूल अन्य का उत्पादन कराएगा याग का उत्पादन कराएगा स्वर्ग काम होगा प्रवृत्ति तो अन्य उत्पाद का अनुकूल वही स्वरूप हो गया भावना ये ये।, ये ये का का जो होगी अन्य उत्पाद किसका होगा याद तो हो गया साध्य रूपिणी तथा आचार्य कुमार जी भी कहें धातु अर्थ धातुअर्थव्यतिरेकेण यद्यपेशा न लभ्यते अर्थ नहीं है तो ये पता नहीं चलेगा भावना तथा सर्वसामूपेणगम्य सर्वसाम तथापि तो सर्वसामान्य रूपेण अवगम्यते ये जो आर्थिक भावना है वो दशलकार साधारण रहेगा क्योंकि करना ये अंश है आर्थिक भावना ये दशलकार साधारण होगा तो सर्व सामान्य रूपेण एवं तो ये जो करना है वो अर्था सामान्य रूप से रहेगा चाहिए तो केवल लिंग में रहेगा धातु दा। सर्वसाम सर्व सामान्य सर्व सामान्यता सर्वलोकार साधारण करना ये अभी लट में कहेंगे तो कर रहा है लीट में कर दिया लीट में लूट में करेगा कर तो सब जगह में रहेगा इसलिए दस लकार साधारण हो जाएगा यह आर्थिक भावना और वो धातुअर्थ से भिन्न है धातु अर्थ से भिन्न है दस लोकार सामान्य होगा धातु धातुअर्थ संबद्ध होकर के ही ये पता चलेगा अगर धातु धातुअर्थ नहीं है तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा भावना विभजते ऐसा द्विधा तो दो प्रकार के हो गए शाब्दी भावना आर्थिक भावना आगे तत्र तुरुष प्रवृति अनुकूलो व्यापार विशेष शाब्दी भावना पुरुष अर्थात पुत्र अथवा स्वर्ग काम उसका प्रकृति के अनुकूल भावयिता भावयिता हो जाएगा पिता अथवा वेद इसका व्यापार विशेष प्रेरणा विशेष ये हो गया शाब्दी भावना शब्द में रहेगा साच लिंग अंश न उचित लिंग लोटतव्य सबके द्वारा कहा जाएगा आत्मा भाव अरे द्रष्टव्य कहेंगे कहते उसमें भी मीमांसा को लोग कहेंगे वहां भी भावना है करना चाहिए विधान करते हैं तो वेदांत तो लोग मानेगे नहीं आर्थिक भावना लिंग से आर्थी भावना आर्थी भावना ये तो तो तो जो प्रवृति आर्थिक भावना ये वो लिंग अंश से नहीं लिंग का जो साध्य है जो प्रवृति करवा देगा उसके द्वारा जाना जाएगा वो आर्थिक भावना धातु अर्थ के साथ संबद्ध हो करके पता चला तो ना याग के है याग जड़ है इसलिए उसमें भावना स्वीकार नहीं किया जा सकता है नहीं तो जैसा याग का दृष्टि से पुरुष प्रवृत्ति को भावना कह दिए पुरुष प्रवृत्ति का अनुकूल लिंग में भावना कह दिए इसी प्रकार के स्वर्ग के अनुकूल याग में भावना कह दीजिए तो कहते हैं कि या गया कि जड़ है ये भावना जो है वो चैतनिष्ठ होना चाहिए और लिंग में कैसे रह गया लिंग भी तो जड़ है कहते हैं ईश्वर प्रणीत है ना अर्थात वहां वास्तविक ये ईश्वर का अभिप्राय है इस प्रकार प्रेरणा वो मान करके किया जाएगा अच्छा जा। सा लिंग अंग से न उचित ये जो शाब्दी भावना है वो लिंग के द्वारा कहेगा तो लिंग प्रेरणा देता है तो कहते हैं लिंग कैसे प्रेरणा दे दिया कहते हैं लिंग श्रवण अयम माम प्रवर्त मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इतनी नियमेन प्रतीतें जब लिंग सुनेगा तब तो लिंग पता चलेगा अयम माम प्रवर्त कहता है तो गच्छेत आनय मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम मेरे में प्रवृत्ति हो ऐसा ही वो करते हैं तो होने से नियमेना प्रतीत है और यद यस्मात् नियमत प्रतीयत तत्त तो तो वाच्य घ अ ट तो असर्ग कहने से नियम न कम्बुग्रीवाद्यमान पदार्थ ही प्रतीत तो होगा इसलिए उसका वाच्य हो जाएगा इसी प्रकार के लिंग श्रवण करने से मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार वन निश्चित पता चलता है तो ये तो मत प्रवृत्ति का अनुकूल व्यापार अर्थात मेरे को ये प्रेरणा दे रहा है तो जब भी लिंग सुनेंगे तो प्रेरणा का ज्ञान निश्चय होगा इसलिए वो लिंग में कह दिया गया कि की शादी भावना लिंग है। अभी लिंग का वाच्य हो जाएगा शब्दी भावना अर्थात तो लिंग जब सुनाया जाएगा निश्चित पता चलेगा कि ये तो प्रेरणा देता है प्रवृति के लिए यथा एक दृष्टांत दे देते हैं गाम आने इत्यादि वाक्य है शब्द नियमतः प्रतियत यमात शब्द में कर्मदारे है घट घट शब्द कहने से कम्बु पदार्थ नियम से आएगा इसलिए घट ये वाचक उसका वाच्य हो जाएगा कंबुग्रीवादिमान पदार्थ इसी प्रकार लिंग ये हो गया वाचक उसका वाच्य हो जाएगा प्रेरणा क्यों कहते हैं मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार वन प्रेरणा दे रहे मेरे को यथा गांव आने स्त्रिय अस्विन वाक्य गो शब्द का वाच्य हो गया गोतम ये न्यायिक लोग कहेंगे शक्ति जाति में है जैसे ये सॉरी न्याय मीमांसक लोग ये लोग जाति में शक्ति मानेंगे नयायिक लोग कहेंगे जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है क्योंकि गाम आने कहने से न्यायिक लोग कहेंगे गाम आने कहने से तो गो जाति को लाएगा ना गो व्यक्ति को लाएगा व्यक्ति को लाएगा इसलिए न्याय के लोग कहेंगे जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है गो गौ हो उच्चारण करने से व्यक्ति को समझाएगा अगर मीमांसा लोग कहेंगे अगर आप वाच्य शब्द से व्यक्ति को लेंगे कोई बता दिया कि यम गौ हू अभी इस गऊ में उसको शक्ति ग्रहण हो गया आप कहते कि वो शब्द का अर्थ वाच्य जाति नहीं होता है तो व्यक्ति ही हुआ तो व्यक्ति में शक्ति ग्रहण हो गया तो अभी ये जो गव्यंतर अन्य गहु में अभी उसमें तो शक्ति ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि ये व्यक्ति में ग्रहण हुआ है तो इसलिए व्यक्ति अंतर में ग्रहण नहीं होगा जाति विशिष्ट व्यक्ति व्यक्ति तो ये लोग कहेंगे व्यक्ति कि किंतु जाति विशिष्ट व्यक्ति इस प्रकार की न्यायिक लोग कह देंगे तो मीमांसा लोग कहते हैं कि अगर जाति विशिष्ट व्यक्ति में अब शक्ति ग्रहण करवाए तो इस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भिन्न है नहीं भिन्न है चाहे जाति विशिष्ट हुआ किन्तु विशेष अंश भिन्न हो गया तो उसमें तो शक्ति ग्रहण नहीं हुआ मीमांस को लोग कही नहीं, नहीं जाति में ही शक्ति ग्रहण हुआ तो जब यम गौ कह दिया तो गौ शब्द का अर्थ समझ लिया कि गोतम तो जब अन्य गौ देखा उसमें भी गोतो दिख दिया तो प्रयोग कर दिया यम गौ क्यों कहते हैं गौ कहकर तुम गोतो को कह रहा है तो नया कहें गोतो को कह रहे हैं फिर गाँव आने वाले गोतो को लाना चाहिए मीमांसा को लोग कहेंगे व्यक्ति में लक्षणा हो जाएगी जाति में शक्ति और व्यक्ति में लक्षणा क्योंकि लक्षणा क्यों कर देगा कहते गो शब्द का वाच्य हो गया गोतो किंतु तो किन्तु गोत्तों के साथ आनवयन का तो अन्वयन ही हो पाएगा तो तात्पर्य अनुपत्ति हो गया इसलिए आप लक्षणा कर देंगे जिसमें लाया जा सकता है किसमें व्यक्ति में इसलिए कहते हैं व्यक्ति में लक्षणा करेंगे ये मीमांसा को लोग कहेंगे लो तो इसलिए कहते हैं कि गां मानते अस्मिन वाक्य गो शब्द से अतः जाति में शक्ति मान लिया सच व्यापार विशेष लौकिक वाक्य पुरुष अनिष्ठ अभिप्राय विशेष जहाँ पिता कह रहे हैं गांव मान ये जो व्यापार हुआ अभिप्राय पिता का हो गया प्रेरणा देता है उसके द्वारा वैदिक वाक्य तो पुरुष अभाव इसलिए लिंग आदि शब्द अनिष्ठ एवं जो अभिप्राय जो प्रेरणा वो लिंग में ही है अतएव तो शाब्दी भावना व्यवहार है इसको शाब्दी भावना कह दिया वेद को लेकर के शाब्दी भावना कह दिया अभी पुरुष अनिष्ठ लोक में हुआ तो भी इसको शाब्दी भावना कह दिया अच्छा। आगे। न्याय में वो तो संस्कार का एक अंश है जिसका वेदांत लोग संस्कार कह देते हैं तो उसको लोग भावना कह देते हैं। ना ना ये भावना है भावना अलग है वो संस्कार कह इसलिए पारिभाषिक शब्द प्रत्येक दर्शन में ये अलग अलग हो जाएगा नहीं तो एक ही फोड़ करके सभी में वही शब्द लगा देगा जो अर्थात तो स्पष्ट विचार नहीं लेते हैं तो न्याय में तो ऐसा कहा गया तो यह भी ऐसा ही हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा जैसे शास्त्र में ऐसे है अच्छा अभी साच भावना आगे तैतीस पृष्ठ संख्या थर्टी थ्री साच भावना भा चाहिए अंश त्र अपेक्षित है अभी शाब्दी भावना अर्थी भावना दोनों का तीन अंश रहेगा साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च एक साध्य एक साधन और एक इति कर्तव्यता ये साध्य क्या है कि हैं किम भावेत एक भावना हुआ है कि प्रेरणा दिया ये प्रेरणा के द्वारा क्या करवाएगा इसका उद्देश्य क्या है उसको कहते हैं किंग भावेत क्या करवाएगा साध्य भावना पिता ने प्रेरणा दिया उसके द्वारा क्या करवाएगा पुत्र में पुत्र में प्रवृत्ति करेगा नहीं तो स्वर्ग काम में प्रवृत्ति कराएगा तो ये आगे कहेंगे किम भावयत ये साध्यम क्या न ये जो करवाएगा किसके द्वारा करवाएगा क्या न जो अभी लिंग में लिंग एक भावना है उसका तीन अंश रहेगा किम भावयत ये लिंग क्या करवाएगा और वो लिंग किसके द्वारा करवाएगा ये हो गया भावे और कथम भावित ये लिंग में रहा इसी प्रकार की जो स्वर्ग काम हुआ उसमें भी एक भावना रहा उसका भी तीन आंसर रहेगा किम भावयत ये जो स्वर्ग काम होगा का प्रवृति के द्वारा क्या होगा याग होगा अथवा स्वर्ग होगा तो वो हो जाएगा किम भावय कैन भावयत क्योंकि क्या याग करके ही कर, करवाएगा प्रवृत्ति याग के द्वारा स्वर्गम भावयत कर देगा कथम भावयत ये कथम भावयत कथम भावा कांख्या कांक्षा कहते हैं इति कर्तव्य इति कर्तव्यम तो कह दिया कि काष्ठम भिन्धी भेदन करिए तो पूछेगा अभी किम भाव का होता है तो अभी हो जाएगा क्या तभी पूछेगा की ये तो हमारे हाथ में है अभी किंग भाव छेदनम भावे कैनो भाव है कुठारे न भावे तभी नहीं हो रहा है अभी हो जाए कथम भावे अर्थात छेदनम कुठारेण कथम कुरिया उद्यमन निपातन उठा करके फिर उसका निपातन करना है तो उठाना पतन करना इसके द्वारा इसको कहा जाएगा इति इति अर्थात तो अनेक प्रकार कर्तव्य इसको कहा जाएगा इति कर्तव्य था ये तीन अंश आगे अर्थात भावना का ये तीन अंश है अपेक्षा करता है अर्थात यही उसका अवय हो गया अर्थात वास्तविक भावना एक प्रेरणा हुआ ये प्रेरणा ये तीन को आश्रय करके ही बचेगा वास्तविक प्रेरणा अलग है ये तीन अलग है तो ये प्रेरणा कैसे अपना कार्य करेगा जिसको लेकर के कार्य करेगा वही उसका अपेक्षा कर दिया अर्थात भावना ये तीन नहीं है भावना का स्वरूप ये तीन नहीं है ये तीन के ऊपर आश्रय करेगा इसलिए कह दिया कि अपेक्षित इनके ऊपर आश्रय करेगा अच्छा ठीक है ये भावना का विचार थोड़ा स्पष्ट होना है आज तो यहाँ तक रखेंगे ओम शराचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो गुरु मूर्ति भेदी आय